धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम कुमकर उपाध्याय भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र धर्म के किसी एक पक्ष के लिए नहीं है उनके जीवन में धर्म का एक व्यापकम रूप है धर्म का समग्र रूप जिसमें निवृत्ति प्रवृत्ति त्याग सत्य अहिंसा सदाचार या अन्य जितने गुण हैं जैसे हिंसा धर्म है या अहिंसा इस तरह के जितने प्रश्न हैं उन सब की मीमांसा हुई है कुछ महापुरुषों के चरित्र हिंसा प्रधान हैं तो कुछ ऐसे हैं जो अहिंसा को महत्वपूर्ण मानते हैं आपको भगवान ऋषभदेव जैसे चरित्र मिलेंगे जो महानतम अहिंसा परायण है दूसरी ओर भगवान परशुराम हैं जो शस्त्र को उपयोगी मानकर वध करके भी समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं तो ये सभी उपादेय कल्याणकारी है और सभी हमारे लिए वंदनीय है भगवान राम के चरित्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन्होंने मानव के जीवन में धर्म के संबंध में जो समस्याएं आ सकती है और आती है उन सबको उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया और अपने चरित्र के द्वारा ही उन्होंने उन सबका उत्तर दिया रामचरित्र के चरित्र का जो विस्तार है उसे दृष्टि में रखकर भगवान राम के लिए महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में कह सकते हैं रामो विग्रहवान धर्म राम क्या है मानो धर्म की, की ही धर्म ही शरीर धारण करके आ गया हो जब भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण और सीता जी वन की ओर जाते हैं उस समय गोस्वामी जी ने भी भगवान राम के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री राम जब राज्य छोड़कर चले तो पूछा गया कि ये तीनों जो जा रहे हैं इन तीनों का अर्थ क्या है तब वे बोले संग सुबंधु पुनीत प्रिया मन धर्मुक्रिया धरि देहाई राजीवलोचन राम चले बाप को बताव लक्ष्मण धर्म श्री सीता जी को क्रिया और भगवान राम अखंड ज्ञान इस प्रकार इसे अनेक रूपों में प्रकट किया गया है पर भगवान श्री राम मानो धर्म के समग्र अंगों के मूर्त रूप है वस्तुतः धर्म क्या है यदि आप इसे समझना चाहें और यदि हम उनके चरित्र को आदि से लेकर अंत तक पढ़ें तो उनके चरित्र के द्वारा धर्म की जो व्याख्या की गई है उसे साकार रूप देने वाले दूसरे पात्र श्री भरत हैं भगवान राम के चरित्र को समझने में एक बहुत बड़ी समस्या यह आती है कि जब किसी व्यक्ति के मन में कोई संस्कार बड़ा प्रबल होता है तो उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है शास्त्रों में एक वाक्य आता है देवताओं के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए न देव चरितम चरित यदि वाक्य उपयोगी भी है और यदि दुरुपयोग किया जाए तो अनुपयोगी भी है मुझे स्मरण आता है एक बड़े विद्वान सन्यासी थे उनके अपने संस्कार थे और वे अपनी स्पृश्यता तथा अस्पृश्यता के संस्कार को बिल्कुल धर्म के अनुकूल मानते थे किसी ने उनसे पूछा कि भगवान राम ने तो केवट को हृदय से लगा लिया रामायण में ऐसा ही लिखा हुआ है वे रामायण का भी बड़ा सम्मान करते थे पर उन्होंने समाधान ढूंढ़ निकाला एक तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जो कुछ किया वह हम लोगों को थोड़े ही करना चाहिए वे तो ईश्वर हैं ईश्वर चाहे जो भी कर सकता है और उसके बाद ही उन्होंने एक दूसरा समाधान भी ढूँढ लिया बोले क्या हुआ हृदय से लगाया होगा पर बाद में स्नान कर लिया होगा तो उनको संतोष हो गया कि चलो हृदय से भी लगा लिया और साथ ही शास्त्र के धर्म की रक्षा भी हो गई तो ऐसा अर्थ लगाकर यदि हम उनको भी अपने जैसा ही सिद्ध करना चाहें तब तो उसका कोई उपाय नहीं है अब दवा की कोई दवा थोड़ी ही होती है दवा दी गई तो यदि कोई कहे कि यह दवा मुझसे नहीं खाई जाती यह दवा खाने के लिए कोई दवा दीजिए श्री राम ने तो अपने चरित्र के द्वारा जो यथार्थ था उसे प्रकट किया उनका चरित्र लोगों के अनुसरण करने के लिए है चरित करत ननुहरत संस्कृत सागर सेतु यही तो संकेत है भगवान श्री राम जब अवतरित होते हैं उस समय क्या धर्मात्माओं की कमी थी एक से एक बढ़कर धर्मात्मा थे महापुरुष थे बड़े उच्च कोटि के चरित्र के लोग थे वह युग महापुरुषों से पूर्णतः भरा हुआ था एक ओर से महाराज दशरथ जो महान धर्मात्मा माने जाते थे दूसरी ओर से महाराज जनक जो महान ज्ञानी माने जाते थे एक ओर से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वंदनीय थे दूसरी ओर से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो वेदों के मंत्र दृष्टा हैं और जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा असंभव तक को संभव बनाकर दिखा दिया था कितना कहें साक्षात भगवान परशुराम के रूप में भगवान का एक अवतार भी विद्यमान था तो ये सभी वंदनीय है फिर भगवान राम के अवतार का क्या अर्थ है क्या उपयोगिता है इसका उत्तर यही है कि उन महापुरुषों में महानता होते हुए भी, भी समग्र कल्याण के लिए उस पूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी उन महापुरुषों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं में उन्होंने उचित ही किया लेकिन तब भी उन भूमिकाओं के द्वारा धर्म का कोई एक विशेष पक्ष ही प्रकाशित हुआ धर्म का समग्र रूप उनके चरित्र के माध्यम से प्रकट नहीं हुआ चाहे वह निष्काम कर्मयोग का पक्ष रहा हो या धर्म का पक्ष ये सभी पक्ष कहीं ना कहीं अधूरे रह गए थे भगवान राम उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए आए थे लीला के प्रारंभ में देख लीजिए अवतार लिया तो किस वर्ण में लिया क्षत्रिय वर्ण उद्देश्य क्या है उस समय वर्ण वर्ण परंपरा की दृष्टि से वर्ण को सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त था भिन्न भिन्न समय की अपनी धारणाएं और मान्यताएं होती है परंतु ईश्वर की कोई जाति होती है क्या ईश्वर का कोई वर्ण है क्या कभी वे मछली के रूप में अवतार लेते हैं कभी वे कछुए के रूप में अवतार लेते हैं कभी सूकर के रूप में अवतार लेते हैं और कभी वाराह के रूप में मीन कमठ सूकर नर हरी वामन पर सुपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धर तुम्हें न सायो जब वे पशुओं के रूप में भी अवतार लेते हैं तो फिर विविध वर्णों में और मनुष्यों में अवतार लेने की तो बात ही क्या अवतार की ये जो विविध रूप हैं, ये भी सोद्देश हैं आप व्यवहार में भले ही कुछ मान्यताएं रखते हों पर जहां तक ईश्वर का प्रश्न है यदि हम उसे सर्वव्यापी मानते हैं तो चराचर में व्याप्त वह ईश्वर मछली कछुआ सूकर बनकर यही बताना चाहते हैं कि सारे रूपों में मैं ही तो विद्यमान हूँ या मैं सारे रूपों में अवतार लेकर लोक मंगल करता हूं। इस पर का यह एक विशेष संकेत है इस युग में धर्म के व्याख्याता ब्राह्मण थे उन्हें ही उच्च वर्ण मानते थे जैसे गुरु वशिष्ठ हैं भगवान श्री राम के चरित्र का श्री गणेश श्री गणेश हुआ वहीं पर आप धर्म का महानतम सूत्र देखेंगे पर, परस जी ने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया श्रीराम भी यदि चाहते तो ब्राह्मण के रूप में सर्वश्रेष्ठ वर्ण के रूप में जन्म लेते गुरु के रूप में उपदेश देते कि धर्म क्या है पर उन्होंने इस क्रम को पलट दिया उन्होंने गुरु के रूप में उपदेश दिया ही नहीं वे आए भी तो ऐसे वर्ण के रूप में जो सबसे ऊपर नहीं है तो भगवान मानो बड़ा अनोखा परिवर्तन चाहते थे गुरुओं के द्वारा शिष्यों में परिवर्तन तो बहुत देखा जाता है पर शिष्य के द्वारा गुरुओं में परिवर्तन तो श्री राम के द्वारा ही हुआ शिष्य बनकर आए उपदेश नहीं दिया पर उस युग के जो गुरुजन थे उनमें से प्रत्येक ने यही अनुभव किया कि ऐसा शिष्य मिला तो बड़ा अच्छा हुआ इस शिष्य को सिखाना तो कुछ है नहीं वस्तुतः इसी से सीखना है बड़ी मीठी बात आती है जब महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि राम को राज्य दें तो वे गुरु वशिष्ठ के पास गए बोले गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राम को युवराज पद दे दूँ गुरु जी ने कहा अवश्य तब ये बोले महाराज चलिए राम को सूचना भी आप ही दे दीजिए और राम को उपदेश भी दीजिए कि राज धर्म क्या है राजा के क्या कर्तव्य हैं गुरु जी मुस्कराए राम के पास पहुँच गए भगवान राम को ज्यों ही सूचना मिली कि गुरुदेव आए हैं तो द्वार पर आकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया गुर आगमन सुनत रघुना था द्वार आय पद नाय था गुरुदेव को भीतर ले गए उनको सिंहासन पर बैठाया और बोले गुरुदेव जब मैंने आपके आने का समाचार सुना तो बड़े मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि कोई आदेश देना था तो गुरुदेव मुझे बुलवा लेते पर आप स्वयं चले आए वे पूछ सकते थे कि आपका उद्देश्य क्या है पर भगवान राम ने जब वह व्याख्या सुनाई तो गुरु जी को लगा कि जब स्वयं तुम्हारे पास व्याख्या विद्यमान है तो अब मैं क्या व्याख्या करूं? तब भगवान राम ने कितनी सुंदर व्याख्या की भगवान राम के यही शब्द थे बोले महाराज आपका आगमन अमंगलों को नष्ट करने वाला और मंगलकारी तो है ही आपने पधार इस गृह को भी धन्य कर दिया आप इसीलिए चलकर आए कि राम को बुला दूंगा तो वह धन्य हो जाएगा पर उसका घर तो चलकर नहीं आ सकता आप इतने कृपालु हैं कि जो आपके पास नहीं आ सकता आप ही उस तक चले जाते हैं बस भगवान राम का यह के सुनकर गुरुदेव तो परम आनंद में मग्न हो गए आए थे समझाने के लिए उपदेश देने के लिए और यहाँ श्री राम हाथ जोड़े हुए कहने लगे महाराज सेवक के घर स्वामी का पधारना समस्त मंगलों का मूल है आपने धन्य कर दिया अब आज्ञा दीजिए सेवक सदन स्वामनो मंगल मूल अमंगल धहनु भगवान ने एक बात और कही बोले महाराज आज मुझे एक नई बात आपके आने से दिखाई दी क्या बोले प्रभु को तो अधिकार ही है कि वह सेवक को आज्ञा दे और सेवक का कर्तव्य है कि वह आज्ञा का पालन करे पर आज आपने तो बड़ा अनोखा कार्य किया बोले अभी तक तो मैं यही समझता था कि प्रभु वह है जिसमें प्रभुता हो परंतु आपके आने से मुझे प्रभु शब्द का एक नया अर्थ ज्ञात हुआ प्रभु शब्द का जो अर्थ भगवान ने निकाला वह किसी शब्द को नहीं मिलेगा वह तो केवल श्रीराम के अर्थ निकालने की पद्धति है बोले मुझे आज पता चला कि प्रभु वह है जो प्रभुता को छोड़ सके प्रभुता तज प्रभु की सलेहू यदि आपने प्रभुत्व का प्रयोग किया होता तो मुझे बुला लिया होता पर जब स्वयं सेवक के पास आ गए तो आप धन्य हैं आप प्रभुता को छोड़ सकते हैं अतः आप ही सच्चे प्रभु हैं जो व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी होता है वह उस वस्तु को अपने पास रखने और जब चाहे उसे छोड़ने में स्वाधीन होता है पर जो बेचारे प्रभुता को छोड़ नहीं पाते तो प्रभुता के स्वामी भला कैसे हो सकते हैं कदापि नहीं हो सकते परंतु आप प्रभुता के स्वामी हैं अब आप आज्ञा दीजिए गुरुजी गदगद हो गए उनके नेत्रों में प्रेमाश्र आ गए क्या कहूँ राम महाराज दशरथ ने कह दिया तो मुझे तुम्हारे पास आना ही था इसलिए मैं आ गया पर अब मैं क्या कहूँ कि राजा का क्या कर्तव्य है तुमने जो कुछ कहा उसका अर्थ यह है कि राजा वह नहीं है कि जो राजा होने के पद का अभिमान पाल ले प्रभु वह नहीं है कि जो प्रभुता का अभिमान स्वीकार करके सिंहासन पर बैठे इससे बढ़कर राजधर्म की कोई व्याख्या क्या हो सकती है गुरुजी एकांत में बोले राम तुम्हारे पिताजी ने कहा तो उनके संतोष के लिए तो मुझे आना ही था इसलिए मैं आ गया भगवान राम ने यहाँ एक सूत्र दिया कि यदि हम अभिमान के द्वारा धर्म की स्थापना करेंगे तो वह अभिमान कहीं ना कहीं धर्म को दोष युक्त बना देगा वह धर्म टिकाऊ नहीं होगा तो भगवान राम के चरित्र में हम क्या देखते हैं शिष्य बन जाते हैं और बिना उपदेश दिए केवल अपनी अपनी सेवा के द्वारा अपने आचरण के द्वारा ही धर्म का स्वरूप प्रकट करते हैं उनके दिव्य आचरण में ही गुरुओं को भी धर्म का एक नया स्वरूप दिखाई देने लगा इसके बाद जब भगवान राम का राज्य हो गया तो एक बार फिर गुरुदेव का अभिमान होता है परंतु श्री राम तो वही है जब राजा नहीं थे तब भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और पूजन किया और आज भी गुरुदेव आए तो वैसा ही स्वागत किया उन्हें सिंहासन पर ले गए पूजन किया उनके चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत का पान किया फिर हाथ जोड़कर बोली क्या आज्ञा है गुरुदेव मुस्कराये आज तो बात करनी है वह अकेले में ही हो सकती है श्री राम ने सेवकों को जाने का आदेश दिया एकांत हो गया श्री राम वैसे ही हाथ जोड़े नीचे बैठे हैं वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा कहा अब पर्दा गिर चुका है अब नाटक की आवश्यकता नहीं है मंच पर तो अभिनेता को ठीक वही व्यवहार करना चाहिए जो पाठ उसे दिया गया हो परंतु जब पर्दा गिर जाए तो क्या भीतर भी वह उसी तरह का व्यवहार करता है वशिष्ठ जी बोले वह तो स्पष्ट ही है कि तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो परंतु इसके बाद वे अपने जीवन का संस्मरण सुनाने लगे उन्होंने कहा धर्म के संदर्भ में मेरी जो धारणा थी वह तो तुम्हारे अवतार के साथ ही साथ बदलने लगी बोले तुम्हारे पूर्व पुरु पुरुष इक्शाकू पुरु ने जब आकर मुझसे कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उनके कुल का पुरोहित हो जाऊं, तो मैं बोला नहीं पुरोहित तो वह होता है जिसे दक्षिणा का लोभ हो मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे किसी राजा की आवश्यकता नहीं है मैं तपस्वी हूँ वन में रह प्रसन्न हूँ वे लौट गए मुझे संतोष था प्रसन्नता थी कि शास्त्रों ने त्याग की महिमा का गुणगान किया है त्याग ही धर्म का सर्वश्रेष्ठ पथ है और मैंने उसी को जीवन में स्वीकार किया है परंतु तुम्हारे अवतार लेने के पहले ही तुम्हारे स्वागत में ही मुझे त्याग का एक नया अर्थ मिल गया इकू ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा वशिष्ठ तो कहते हैं कि वे पुरोहित नहीं बनेंगे तब ब्रह्मा जी आए और पूछा यह बताओ कि तुमने पुरोहित बनना स्वीकार क्यों नहीं किया मैं बोला जिसके जीवन में संग्रह और भोग की आवश्यकता हो वही पुरोहित बनता है क्या आपकी दृष्टि में त्याग श्रेष्ठ नहीं है अतः यदि मैं त्याग का जीवन स्वीकार करता हूं तो आपको भला क्या आपत्ति हो सकती है ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र मैं भी तुम्हें त्याग का उपदेश देने ही आया हूँ परंतु महाराज आप तो पुरोहित बनने के लिए कह रहे हैं बोले पुत्र तुमने त्याग तो कर दिया परंतु अभी तक त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तुम सोचते हो मैं त्यागी हूँ इसलिए राजा से श्रेष्ठ हूँ और पुरोहित लोग मुझसे नीचे हैं तुम्हारे मन में त्याग का अभिमान होगा तभी तो तुमने पुरोहित को नीचा मान लिया बताओ तुम यह त्याग क्यों कर रहे हो मैं बोला ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने कहा देखो इस त्याग के द्वारा तुम्हें त्यागी होने का सम्मान भले ही मिले पर तुम्हें यह सूचना दे रहा हूं। क्या यदि तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर को ही पाना है तो इसी कुल में एक के में के वंश ईश्वर जन्म लेने वाला है यदि पुरोहित बन जाओगे तो उसे जल्दी पालोगे और वन में रहोगे तो न जाने कब मिलेगा बोलो पुरोहित बनोगे या नहीं मैं बोला महाराज बिल्कुल बनूंगा उपरोहित कर्मंदा पुराण स्मृति करनिंदा जब न लेव तब कहा विधिमोह कहागे सुतो तो परमात्मा ब्रह्म नरूप हो तो रघुकुलभूषण भूपा तब मैं हृदय विचारा जोग यग व्रतदान जाकहु करियसो तेहू धर्मले यही समयान मेरी समझ में आ गया था कि लक्ष्य केवल त्याग नहीं है धर्म की व्याख्या तो वहीं से बदलनी शुरू हो गई क्रिया धर्म नहीं बल्कि ईश्वर को की प्राप्ति ही धर्म है अब मुझे लगा कि पुरोहित बनकर तुम्हें पाना अधिक सरल है तो मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया प्रभु ने धर्म को यह नया अर्थ दिया शास्त्रों में धर्म की जो व्याख्या दी गई है तदनुसार जब तक हमारे अंतकरण में मैं की तृप्ति शेष है तब तक धर्म समग्र नहीं होगा वह धर्म जो मैं से प्रेरित होगा वह धर्म को क्रिया के रूप में तो परिणत करेगा परंतु वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कराएगा उनका त्याग का अभिमान छूट गया गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब विवाह कराया और लौट कर आए तो मांग अपना नीघ लिया मुनि साधारणतया पुरोहित लोग कहते हैं यहाँ पर यह दीजिए गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं महाराज दशरथ भूल गए क्या उनका संकेत क्या था राम जब सामने होते थे तो मांगने में भी रस आता था आनंद आता था ये कोई आवश्यकता से नहीं मांग रहे थे बल्कि उन्हें लगा कि जब पुरोहित का नाटक किया है तो उसके साथ अब भी त्यागी का ही नाटक करता रहूं तो यह सफल नाटक नहीं होगा इस नाटक में अपनी भूमिका का मैंने पूरा पूरा निर्वाह किया तुमने भी शिष्य बनकर शिष्यत्व का अति सुंदर अभिनय किया फिर गुरुजी ने धीरे से विनोद किया अभिनेता तो तुम और हम दोनों हैं पर मैं तुमसे बड़ा अभिनेता हूँ क्यों बोले तुमने ईश्वर होकर भी शिष्य का अभिनय किया मैंने तुम्हें अपना चरणोदक पीने दिया मैं कितना साहसी अभिनेता हूँ जरा इसकी भी तो कल्पना करो मैं जान रहा था कि तुम साक्षात ब्रह्म हो और तुम मेरे चरण धो रहे थे चरणोदक उठाकर पी रहे थे मैं तुम्हें रोक सकता था कि नहीं? नहीं यह क्या कर रहे हो पर मुझे लगा कि जब मैंने नाटक में गुरु की भूमिका स्वीकार की है तो नाटक को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में चरणोदक पीने दिया जब मैंने इतना सफल अभिनय किया तो आज जब पर्दा गिर चुका है तो अभिनेता का उसके इतने अच्छे अभिनय पर वेतन और पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए जब उन्होंने क्या मांगा तब उन्होंने क्या मांगा इतने निर्भिमानी महापुरुष हो गए कि उन्होंने राम को शिष्य कहकर या राम कहकर भी नहीं पुकारा नाथ कहकर संबोधित करते हुए बोले मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरा बार बार जन्म हो और तुम्हारे चरण कमलों में मेरा अनुराग हो नाथ एक बर मांग राम कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनने इस प्रकार भगवान राम के आगमन से पहले ही मानव धर्म का श्री गणेश हो गया उसकी भूमिका प्रस्तुत हो गई इसके बाद हम आगे देखेंगे कि उन्होंने धर्म के किन विविध स्वरूपों को अपने जीवन के माध्यम से प्रकट किया